ये कहा गया संख्या में भी ऐसे जाना थी नहीं अखंडी करोष आनंद में माया रही तो अशेषत्व तो सशेषत्व वार्ता क्या है ये शंका हुई क्योंकि तम पी एवं नम्ह बेसिका अशेष ब्रह्म को नहीं जानते हो तो शंका करने वाले कहा था अखंड एक आनंद माया कार्य रही तो उसमें अशेषत्व तो सशेषत्व की वार्ता कैसे उसमें तो संख्या से अतिरिक्त तो वेद का स्वरूप है यहाँ कैसे अशिष ब्रह्म नहीं जानते एक ऐसे कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान अशिषत्वादीक दर्शयतम ब्रह्म ज्ञान अशिषत्वादी है दिखाने के लिए ब्रह्म जाना विकल्पे पृछती विकल्प करे पूछते हैं। शब्द पठ सश्य पश्य शब्द पठे बोधस्ते शोधस्ते सम्पादन शिष्य से शब्द पठसी अहवकाश अथवा तथम च पश्यसी दो विकल्प क्या केवल अखंड एक रद्वित आदित्यम सब सर्व सर्व ख ब्रह्म अहम अस् ब्रह्म ये शब्द ही केवल पढ़ते तो हो अथवा तथम च पश्यसी उनके अर्थ को भी जानते हो क्या दो विकल्प से शब्द पाठ यदि शब्द का ही हो, ते अर्थ, अर्थ का ज्ञान, करना है, है। से कि पाठकर् अर्थबोधस अर्थक जान समय समय शिष्य शेष हीखंड रच्चिदनंदप्द शब्द ही पढ़ते कहते हो आहोकार अथवा तब्दान अर्थक स्वगतादे भेदशन्यद स्वगतस जाते हम अस्म साक्षात्कार भी जानते हो जानते हो ये विकल्प का अर्थ है प्रथम पक्ष शब्द ही केवल जानते है आदि पक्ष सावशेष तुम दिखाते दस शब्द पाठ है शब्द ज्ञान हो गया अर्थ बोध बाकी है अर्थ ज्ञान शेष बच इस दो विकल्प से शब्द पाठ के लिए तो कहा बोध बाकी है अर्थ बोध हो गया तो और कुछ बाकी नहीं रहेगा द्वितीय तब अर्थ बोध हो जाए तो भी तब दर्शयती तथ का सावशेषत्व सावशेषत्व दिखाते हैं अर्थे व्याकरणाद बुद्धे अर्थे स्यात् स्यात् साक्षात्कारों वशिष्य साक्षात्कार गुरुम पार्श्व भोदुरुम पार्श्व साक्षात्कारषु पार्शो व्याकरणाद अर्थ बुद्धे विसर्ग नहीं चाहिए बुद्धे बुद्ध का सत्य है तो बुद्धे ज्ञाते व्याकरण व्याकरणाद अर्थ बुद्धि व्याकरण से अर्थ ज्ञान हो गया तो अद्वितियम ब्रह्म सचिदानंद अहम अश्मी ब्रह्म व्याकरण से शब्द के अर्थ ज्ञान हो गया किन्तु साक्षात्कार अवशिष्य कि थे रहा है शब्द से अर्थ ज्ञान होने पर भी साक्षात्कार रहा धीर से आदत गुरु में उपास्य हो वो संबोधन है जब तक कृतार्थत्व बुद्धि नहीं होती तब तक गुरु की उपासना करो सबाधि से रहो साक्षात्कार होने पर कृतार्थता बुद्धि होती पहले कहा था मैं जानता हूँ ये ब्रह्मानंद फिर क्यों कृतार्थता नहीं है कृतार्थता इसलिए नहीं जब तक साक्षात्कार नहीं होता है कृतार्थता नहीं होती कृतार्थता होने तक ही अर्थात साक्षात्कार होने तक गुरु की उपासना करो सवर्ण मनन करो जो व्याकरणाद अर्थ बुद्धि केवल व्याकरण ज्ञान नहीं ये उपलक्षण है व्याकरण न्याय मीमांसा आदि के द्वारा पद वाक्य प्रमाण पद का विचार होता है व्याकरण से वाक्यों का विचार मीमांसा से प्रमाण का विचार न्याय शास्त्र से तो पद वाक्य प्रमाण पर आयन तो व्याकरण जो कहा है व्याकरणादि तो उपलक्षण निगम आदि निगम आदि अन्य शास्त्र जितने साधारण तो मुख्य है व्याकरण न्याय मीमा और अन्य छात्र आगम निगम बहुत दर्शन सब ज्ञान होने पर शब्दार्थ ज्ञान तो हो जाएगा किन्तु साक्षात्कार रहेगा व्याकरण आदि न परोक्ष ज्ञान संपादित है परोक्ष ज्ञान हो जाने पर भी संशयादि निदास न अपरुशीकरण अब संशय विपर निवृत्तिक हो तो अब अपरोक्ष ज्ञान होता है संशयादि युक्त है तो परोक्ष ज्ञान है संशय विपर्या निराश करना मनन करना प्रसंशय निवृत्ति होगी श्रवण से प्रमाण संशय की निवृत्ति होती है और मनन के द्वारा प्रमेयत संशय की निवृत्ति होती है निधि के द्वारा विपरीत भावना के निवृत्ति होती है प्रमाण संशय होता है शब्दों का भेदों का तात्तुर्य अद्वितीय ब्रह्म में है अथवा नहीं अन्य में है में उपासना में है ये संशय की निवृत्ति होगी उपकर्मा आदि के द्वारा सात्पर्य ग्राह के लिंग के द्वारा श्रवण बार बार करने पर प्रमाणु संशय नष्ट होने पर भी ब्रह्म अद्वितिया ब्रह्मिका तात्पर्य उसमें है ये निश्चय होने पर भी संशय होता है अल्पज्ञ में हूँ परिच्छना ब्रह्म सर्वज्ञ जगत कर्ता के हो सकता है ये प्रमेय संशय है उसकी निवृत्ति के लिए मनन आवश्यक है मनन के द्वारा युक्ति के द्वारा जितया संभावित अनुसंधान संभव है मिथ्या के ये भी जुक्ति के द्वारा अनुसंधान करना ऐसा करने परमेय संशय दूर होगा जीव गर्मी की एकता हो सकती है मिथ्या है उपाधि के कारण भेद लगता है उपाधि के धर्म, उपाधि के धर्म से ही सर्वज्ञ अल्प ज्ञत है शुद्ध आत्मा में सर्वज्ञ अल्पज्ञत कुछ नहीं ऐसे विचार करने पर परमेय संशय नष्ट होगा संशय नष्ट हो जाने पर भी अनाधिकाल से वासना है देह में हम बुद्धि दृढ़ इतने दृढ़ है सब समझने पर हम कहते समय इधर उधर का नहीं हम कहते समय अब नहीं हाथ कोई दिखाए हम कहते समय हाथ दिखाने की जरूरत है नहीं पूरा इधर आ जाते हम अब ब्रह्म तो व्यापक है अहम कहते समय ये जो विपरीत भावना देहादि महम बुद्धि उसकी निवृत्ति के लिए ब्रह्माकार अस्म ब्रह्म बहुत दीर्घ काल करने पर ही ये इसके निवृत्ति होती विपरीत चौराने की निवृत्ति होती तो संसयादि निराश पर अप्रोक्ष ज्ञान होता ये करना है कर संपूर्ण तुम ज्ञान से तो ज्ञान संपूर्ण कब होगा भगवती उसका दिखाते ही जब तक बुद्धि नहीं तब तक ज्ञान संपूर्ण नहीं हुआ कृतार्थ बुद्धि होने तक कहीं उपासना करो यदा कृतार्थ तुद्धि तो उत्पत्ते तदा ज्ञान से संपूर्ण था बंत तभी ज्ञान संपूर्ण नहीं जो कृतार्थ नहीं है तब तक तो ज्ञान नहीं हुआ साक्षात्कार नहीं हुआ एवं प्रासंगिकं परिस प्रकृत में अनुसरती प्रसंग ऐसी आ गया विचार कर रहा है ब्रह्मानंद काल में है तुष्ण स्थिति में ब्रह्मान है सुरस्वती में ब्रह्मानंद ये प्रसंग से कहते कहते ये पूरा पिछले काम में जानता हूँ क्यों कृतार्थ नहीं हुआ तो उपास कर बताया चतुर्विध विधेयम इत्यादि ऐसे करके प्रसंग आग तक शब्द से ज्ञान होने पर भी अर्थ ज्ञान हो जाए तो भी साक्षात्कार करने के लिए संख्या निवृत्ति के लिए अभ्यास करना पड़ेगा आवश्यक है ये प्रसंग कह करके प्रकृत जो ब्रह्मानंद के विषय में भी कथन करते हैं है आस्था में सुखम सियाद ही सत्र सत्र सर्वत्र सर्वत्र तधेता ब्रह्ंद से ब्रह्ंद स्कोरा तो ये न सत्र सर्वत्र ंद से वासनाम विदि ये जो प्रसंग है इसको तो दो ये कृतार्था बुद्धि नहीं होती मतलब अपरक्ष ज्ञान नहीं हुआ परोक्ष ज्ञान होने से कृतार्थता नहीं होती है ये प्रसंग हुआ यत्र, यत्र सुखम से आद विषेर बिना विषेर बिना ये तो सुखम से आद जहाँ विषय के बिना सुख विषय के बिना कभी भी सुख होता है कहाँ है सरस्वती में और कहा है पुष्ठ में सरस्वती के जगने के बाद भी विषय के बिना सुख से रहता है तूस्मी स्थिति में तं बिद्धि ब्रह्मानंदसना ब्रह्म की वाचना समझ यस्मस् काले तूस्णीवाद तूस्मीभाव में विषयानुभवंत्रेण विषयानुभविना सुख होता है तुख से सुख विसर्जन्य है विषय विन बिना तो सुख तो विसर्जन्य में विसर्जन्यभा अहंकार आवृतवाच अहंकार साबूते स्वरूप इसलिए उसको वासना नंद अवगंत वासनांद कहना ब्रह्मानंद नहीं वासन आनंद जगह ब्रह्मान सशुत अवस्था में अंतकर्ण अज्ञान मिली न हुआ केवल अज्ञान व्यवधान होता है तो ब्रह्मानंद है और जगने के बाद अहंकार से आवृत है ब्रह्मानंद नहीं उसकी वासना नंद है एवं ब्रह्मानंद वासनानंद दर्शित सुरस्वती में ब्रह्मानंद और वासना नंद है कुछ अवस्था में दिखा कर इधानी आनंद त्रैविध्य नियमनाय तीन प्रकार आनंद ही नियमन करने के लिए आत्माभिमुखिवृत्त हो पहले चौला चौवालीसोक में कहा गया था उत्तम एवं विषयानंदम पुनर अनुवादती विषयानंद पहले कहा था उसका अनुवाद करते आत्मा आनंद प्रतिबिंबती आत्मा का अभिमुख अधिवृत्ति होने पर आनंद का प्रतिबिंब होता है प्रतिबिंब होने पर उसको विषय आनंद कहते अनुभनम अत्रिपुटिया शांति मापुनियाद ये पहले कहा था अभी उसको कहते तो हैं, अभी अनुवाद करते हैं। तीन प्रकार ही आनंद दिखाने के लिए विषय आनंद को फिर अनुवाद करते हैं। विषय परमेश अंतर्मुख मनोवृत्ता वह आनंद प्रतिबिम्बती जो विषय अप्राप्त है उसकी इच्छा होती है जो विषय प्राप्त हो गया फिर इसकी इच्छा होती है अप्राप्त में जब विषय मिल गया विषय की इच्छा थी विषय प्राप्त होने पर उसकी इच्छा का उपरम्भ हो जाता है प्राप्त हो गया विषय सुब्धेश्वरी तब इच्छा उपरिशा इच्छा ऊपर हो जाने पर जो इच्छा समाप्त हो इच्छा की समाप्ति हो जाती है इच्छा ही अंत कर्णी कालू से चांचल्य उसके कारण आनंद का प्रतिबिंब नहीं होता स्पष्ट जो इच्छा समाप्त हो गया अंतर्मुख मनोवृत्तो मनोवृत्ति अंतर्मुख होगी अंतर्मुख मनोवृत्ति में आनंद प्रतिबिंबी जैसे जल में चांचल्य शांत हो गया प्रतिब तो दिखता है आकाश चंद्र का इसी प्रकार विषय प्राप्त होने पर मुख अंतर्मुख हो गया मनोवृत्ति होगी उसमें शांत हो जाने पर स्वरूप होता आनंद का प्रतिबिंब होता है उस समय स्वरूप होता आनंद का प्रतिबिंब आरोप करते ही विषय से मुझे मिलता है क्योंकि विषय प्राप्त होने पर इच्छा उपायन हो गया शांत हो जाने पर प्रतिब दिखा आरोप करते ही विषय से सुख मिलता है यदा यदा स्वर्ग विषय लाभार्थ सर्ग माला चंदन वनिता विषय प्राप्त होगा तब तब इच्छा उपरम इच्छा का उपरम हो जाता है जो विषय की इच्छा थी प्राप्त हो गया इच्छा उपरम होता है तदा तथा मन अंतर्मुखी सति अंतर्मुख अन्थर्मुक्ह हो जाता विषय प्राप्त हो गया और विषय की इच्छा नहीं शांत हो गया मन तस्मिन यह आत्मानंद स्वात्मानंद प्रतिबिंबित तो। आत्मानंद ही आनंद रूप ब्रम्म है अपना स्वरूप उसका प्रतिबिंब होता है अयम विषय आनंद इसको विषय आनंद साझा है हेशु फलितह निष्पन्न जो अर्थक हे ब्रह्मंदो वासना च्रह्मो वाना चतिबिबी त्रियंबाई दया अतरेण जगतस्तरेस्नंदो नास्त कचन आनंदो त्रयम् ब्रह्मो वाना चतिबिंबाई ब्रह्म वाना हो गया वासण आनंद अतिब हो गया विषयानंद त्रियम अंतरे नीन को छोड़ करके अस्मिन जगति कच्चन आनंदो नास्ति अस्मिन आनंदो मोत्साह लुट हो गया अस्मिन आनंद कच्चन नास्ति आनंद कोई नहीं है अंतरे नये अंतरे तीन को छोड़ करके सारे जगत और कोई दूसरा आनंद ही नहीं तीन प्रकार आनंद ब्रह्मानंद, भासनानंद और है ब्रह्मानंद वासणानंद और विषय आनंद उत्त प्रकार सरकार से तय भान होता है, से सुसुत भो यो ब्रह्मानंद सुस्वत अवस्था में ब्रह्मानंद है तुष्ण से तो विषयानुभव मंत्रण प्रतिमान वासन आनंद स्थिति में तो कोई विचार नहीं है विषय अनुभव नहीं है विषय अनुभव के नाम जो आनंद मन होता है उसका नाम हो गया भाषणानंद जिसको दिखाया के पश्चात थोड़ी देर तुष्ण शांत रहता है ये हो भाषण आनंद और विषय प्राप्त होने पर योगी अभिष्ट विषय लाभास अभिष्ट इष्ट इष्ट वस्तु प्राप्त हो जाने पर मन हो जाता है तो अंतर्मुख होने पर स्वरूपभ आनंद का प्रतिबिंब होता है जिसको विषय आनंद कहा गया अभी प्रतिबिंबित तो विषय आनंद तीन हो गए ब्रह्मानंद वासनानंद विषयानंद एक तृतीय आते तीन आनंद को छोड़कर के अस्वीन जगते न कच्चित आनंद अस्ति उस अतिरिक्त कोई आनंद नहीं तीन प्रकार है आनंद है ना ना आनंद ही ब्रह्मानंद वासनांद और विषयानंद इसके ऊपर अभी शंका करते है नह्मा विद्या सुखम तथा विषयानंद आनंद तीन प्रकार एक है ब्रह्मानंद एक विद्यासुखम तथा विषयानंद ब्रह्मानंद एक ही विषयानंद एक रहा और तृत क्या कहा गया था विद्यानंद विद्याखम मतलब विद्यानंद यहाँ विषयानंद तो रहा ब्रह्मानंद रहा और एक है वासनांद का नाम लिया विद्यानंद नहीं कहा अभी कहते तीन को छोड़ो तृत्य ही नहीं तो तीन सत्य विद्यानंद है पहले कहा था इसके साथ विरुद्ध होता है एक देखो पहले विद्यानंद कहा था अभी विद्यानंद नहीं कह करके कते तीन से ही नहीं कहते इतने न प्रकार न आनंद त्रैविध्यम उत्तम तीन प्रकार आनंद पहले कहा गया ब्रह्मानंद विद्यानंद विषयानंद वहाँ के विद्यानंद कहा गया था इधानीन तो ब्रह्मानंद वासना च प्रतिबिंब त्रय ये तीन कहते उसके विरुद्ध हुआ तद विलक्षण आनंद से अतः पूरापुर विरुद्ध पुरापुर विरुद्ध हुआ वहाँ विद्यानंद को लेकर तीन प्रकार कहा था यहाँ विद्यानंद का नाम नहीं को वासना तीन प्रकार कहते विरुद्ध होता है पूरा पर विरुद्ध होगा और किंचो यावत यावत विस्मृतो भ्यास युग हो तो तावत तावत सुजानंदो ये भी आगे कहेंगे जितने जितने अभ्यास करने पर अहंकार विस्मृत हो जाता है अहंकार के कारण निजानंद भान नहीं होता है अहंकार बहुत होता है देहादी में बुद्धि जब तक अभ्यास बार बार करने पर मैं हमी ऐसे बार बार विचार करेंगे तो देहादी में अहम बुद्धि थोड़े थोड़े विस्मरण होता है और बहुत अभ्यास करने पर बार बार अभ्यास करने हमी ब्रह्म व्यापक अपरिचिन्न देश काला वस्तु परिचित रहता मैं ऐसे बार बार अभ्यास करने पर धीरे धीरे देहादि जो हम बुद्धि देह बहन नष्ट हो जाएगा ध्यान चिंतन कर बैठे हम बुद्धि नष्ट हो जाएगी अहंकार होगा तब तबत शिक्षण दृष्टि में से निजानंद अनुमती निजान उसमें आनंद भान होता है ध्यान कर समझते समाधि में विषय चिंतन छोड़ करके धीरे धीरे अहम बुद्धि नष्ट हो जाती तो आनंद लगता है तो वहाँ निजानंद का अनुमान किया जाता है ये आगे कहेंगे एक और एक नाम आ गया निजानंद पहले विद्यानंद कहा था उसको छोड़कर करके अभी वा, वासनानंद का आगे कहेंगे फिर निजानंद तादृक पमान उदासीन कालेपि आनंद वासना मुख्यम आनंद भावे तेव तत्पर च उक्त प्रकार दया तो निजानंद मुख्यानंद अभी दिये और एक पुमान उदासन काल आनंद वासनाम उपेक्षा उदासन काल में जो वासनांद है उसकी उपेक्षा करके मुख्यम मुख्यम आनंद भाव तत्पर तो तत्पर होकर के मुख्य आनंद का चिंतन करता है उदासन काल में वासनांद है तो स्थिति में उदासन काल में उस वासना का की उपेक्षा करके मुख्य जो आनंद रूप ब्रम उसका तत्पर होकर चिंतन करता है तो यहाँ दो प्रकार का है की वासनांद मुख्यानंद का दो प्रकार उक्त तो प्रकार द्वयात्रित तो निजानंद मुख्यानंद अभी दिए थे निजान मुख्यानंद दो हो गया निजानंद एक हो गया और एक मुख्यानंद आ गया इसमें निजानंद तो था इसमें और तो एक आ गया मुख्यानंद वासनांद तो पहले था मुख्यानंद देखा गया तथा द्वितीय अध्याय आगे आएगा द्वितीय अध्याय एकादश द्वादश अध्याय को द्वितीय अध्याय कहते हैं ब्रह्मानंद में द्वितीय अध्याय है मंद प्रज्ञा तो जिज्ञास आत्मानंदे नोध जो जिज्ञास ही मंद प्रज्ञा मंदा प्रज्ञा से बुद्धिमंदो आत्मानंदे नोध आत्मानंद कराए फिर एक आत्मानंद कहेंगे आत्मानंद तत्व अन्य थे उनसे अतिरिक्त एक आत्मानंद भी आ गया निजानंद मुख्यानंद फिर एक आत्मानंद आ गया और योगानंद पूर्वक तो यह आगे योगानंद भी कही कहेंगे इतने युगानंदो भाषते आगे कहने वाले ब्रह्मनंद ग्रंथे तृतीयाध्याय इत अनंद अद्वैतानंद भी एक है। कितने आगे इतर अवैतानंद आगोद अथवाण जगत स्मीन आनंद ना कशन विधेयता कितने प्रकार आनंद हो गया ये तीन चतृत पहले तो था विद्यानंद विद्यानंद के बाद अधिक आ गया निजान निजानंद निजानंद के बाद हो गया मुख्यानंद मुख्यानंद के बाद है आत्मानंद आगे फिर जोगानंद फिर अद्वेनंद और छे तीन छोड़कर और तो तीन को छोड़कर कोई नहीं ये तो विरुद्ध है विषय सिद्धांतिका में युवा विद्यानंद से विषयनंदवत अंतकर्ण बुत्ती है ना जैसे विषयानंद अंतकर्ण है विषय प्राप्त होने पर विषयाकार बुत्ति है सुखाकार वृत्ति होती उसमें आनंद का प्रतिम्ब हुआ अंतकर्ण बुति जिस प्रकार विद्यानंद भी अंतकरण बुति विशेष है इसमें विषयानंद अंतर्भाव विषयानंद अंतर्भाव कहेंगे जो विद्यानंद और विषयानंद के अंतर्भुत हो गया क्योंकि दोनों ही अंतकरण बुत्ति विशेष है विद्यानंद अलग नहीं रहा विषयनंद एक हो गया विषयानंदव विद्यानंद वृत्ति रूपक ये कहेंगे जैसे विषयानंद बुद्धिवृत्ति है आनंद प्रतिबद्ध बुद्धिवृत्ति के विषयनंद कहा विद्यानंद भी ऐसा है ब्रह्म रूप आनंद के विद्या आनंद बुद्धि बुद्धिवृत्ति को विद्यानंद कहा जाएगा तो विषयानंद विद्यानंद एक हो गया उत्तर उत्तर धीवृत्ति रूपत्व अभिधान है ना विषयानंद भी धीव बुद्धिवृत्ति है और विद्यानंद भी बुद्धिवृत्ति दोनों में बुद्धिवृत्ति होने से विवक्षित हो गया विषयानंद और विद्यानंद एक होगी और निजानंद मुख्यानंद आत्मानंद योगानंद अद्वैतानंद जितने वो तो नहीं है वही ब्रह्मानंद को निजानंद कहते कहीं कहीं मुख्यानंद कहेंगे उसका आत्मानंद भी कहेंगे योगानंद भी अद्वैतानंद जितने है ब्रह्मानंद आज अनित अनत्रित्व आज नहीं है कितना हो गया निजानंद मुख्यानंद आत्मानंद योगानंद अद्वेतानंद कितने हो गए छ हो गया पांच ये ब्रह्मान आगे और एक विद्यानंद विधि अंतर्भूत हो गया तथा ही ये आगे बता। यावद यावद अहंकार उदाह में अभी कहा था अहंकार विस्मृत तो हो जाता है तो निजानंद अनुमय थे ये जो कहेंगे उदाहत श्लोके योग लक्षण उपाय गम्यतया योगानंद विवक्षित योग लक्षण उपाय से ज्ञान प्राप्त तो होता है इसको उसको योगानंद शब्द से कहा जिसको योगानंद शब्द से कहा गया उसको ही निजानंद कहा गया है जो तो अहंकार विस्मृत हो जाता है उसका नाम निजानंद कहा तो ब्रह्मानंद से अतिरिक्त नहीं योगानंद और निजानंद भी अतिरिक्त नहीं उसको योगानंद शब्द से इसीलिए कहा योग रूप उपाय से प्राप्त तो होता है और अहंकार विस्मृत होने पर स्वरूपानंद है निजानंद रूप से कहा न द्वैतम भाष्य निद्रा तब सुखम सब ब्रह्मानंद जो द्वित भान नहीं होता है और निद्रा भी नहीं वहाँ जो सुख है उसको ब्रह्मानितिया भगवान अर्जुन प्रति ये श्लोक में कहेंगे इसको ब्रह्मानंद शब्द से कहा गया जो सुन निद्रा भी नहीं और वो द्वित भी नहीं ऐसे जो समाधि अवस्था में ब्रह्मानंद कहा तो अस्मिन उत्तर श्लोके आगे कहेंगे वो ब्रह्मानंद को अभिधानात निजानंद ब्रह्मानंदा भी देते ब्रह्मान से निजानंद भिन्न नहीं इसी प्रकार जो है, मुख्यानंद है तथा मुख्यानंद ब्रह्मान मुख्यानंद मुख्यतः ब्रह्मानंद ही है तथा जो विषयानंद वासनानंदमु आनंद जनय नास्ते ब्रह्मानंद स्वयं प्रभ स्वयं प्रकाश ब्रह्मानंद ही विषयानंद वासनानंद को उत्पन्न करता है जनय नास्ते स्वयं प्रकाश है ब्रह्मानंद उसका कार्य है विषयानंद वासनानंद ये जन्य हो जन्गे विषयानंद और वासनानंद जन्य तेना जो जन्य आनंद जो मुख्य है नहीं, अमुख्य भूत है वो अमुख्य होने से विषयानंद विषय है रूप विषयानंद और आनंद वासनानंद आन, ये दोनों का जनक है ब्रह्मानंद विषयानंद और वासनानंद इस दोनों ही जन्य दोनों का जनक रूप से ब्रह्मानंद को कहा गया जनक तेना से ब्रह्मानंद से वो वो ब्रह्मान के ही मुख्यानंद कहा गया चादुर्घ पुमान उदासन इति जो कहा गया उदाहरण पे उदाहलोके आनंद वासना मुख्यम आनंद भावेति वासना वासनानंद की उपेक्षा करके मुख्य आनंद को भावना करता है तत्पर जो कहा किसको कहा जानना जनक अभित से ब्रह्मानंद से जो विषयानंद आनंद का जनक ब्रह्मानंद उसको ही मुख्या आनंद कहा मुख्यानंद तो मुख्यानंद कहा आत्मानंद जो कहेगी तो ब्रह्मानंद योगानंद पूर्व तो है स्व आत्मानंद ये कहेंगे जो योगानंद है पहले कहा गया उसी का नाम ही आत्मानंद है यदि तृतीय अध्याय के आदि में प्रथम अध्याय योगानंदत विवक्षित योगानंद कहा गया प्रथम अध्याय में तृतीय अध्याय में उसको ही आत्मानंद कहेंगे ब्रह्मानंद सेवा योगानंद वोगा अनुवाद पूर्वक ब्रह्मानंद को ही योगानंद कह करके उसको ही आत्मानंद काम अभिदाय उसको ही आत्मानंद कहा गया कथम ब्रह्मेद श्रह्म कैसे होगा इस प्रश्न करके आकाशादि स्वदेहा अद्वित से ब्रह्म प्रतिपादना गंतव्य आगे कहेंगे आकाशादी स्वदेह जितने सब अद्वित ब्रह्म ही है उसे अतिरिक्त कुछ नहीं तस्मा ब्रह्मानंदो वासना चिंब इतम तयीद्रनंद प्रतिबिंब श्री विषयानंद तीन प्रकार का सुस्थम ठीक है है ठीक तीन प्रकार आनंद है जो आनंद वो अंतर्भूत है ने ब्रह्मंद शब्द कहा गया नन वांदा ब्र्मानंदरम वे तु योगी निजानंदम इतर के वासनानंद से ब्रह्मानंद से भी इतर जो निजानंद को समझे तो ब्रह्मानंदात इतर का निजानंद को अभी आप कहते तो तो निजानंद ब्रह्मानंद एक ही आगे कहेंगे द्वादश प्रकरण में वासनात ब्रह्मानंदात इतरम योगी निजानंदम वेत्तु निजानंद को ब्रह्मानंद से भिन्न कहा निजानंद से ब्रह्मानंद वासनानंदा ध्यान वेदन निर्देश जो क्या आ गया नहीं जी नहीं है यहाँ पर सिद्धांत कहता है इतना शंकनियम ऐसे शंका नहीं करनी चाहिए एक ब्रह्मान जगत कारण तो उपाधि साहित्य राहित भेदन भेदे, भेदे एक ही ब्रह्मानंद उसको जगत कारण उपाधि हो तो उसको कहा गया ब्रह्मानंद उपाधि रहित तो हो तो निजानंद कहा गया कथा ब्रह्मानंद निरूपण अवसर में इत्यादि आनंदाद्यम भूता का द्वारा जगत कारण तो विधान आनंद को जगत का कारण कहा का इसलिए ब्रह्मानंदस्य से अवगम्यते जगत कारण तो विशिष्ट हो तो उसका नाम ब्रह्मनंद साम माव साम ब्रह्मंद जो जगत कारण तो विशिष्ट में तो निर्माया जगत कारण तो जगत का कारण समाया निर्माया मालूम है समाया निर्माया ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म जगत कारण नहीं है माया से युक्त होने पर जगत कारण तो है निजानंद निरूपण कालेति भी निजानंद निरूपण काले में कहेंगे यावद यावत अहंकार विस्मृत तो होता है सब कारण से अहंकार से विलय प्रतिपादनाथ कारण के साथ अहंकार विलय हो जाएगा तो निजानंद का अहंकार का कारण ये अज्ञान ज्ञान के साथ तो अहंकार जब समाप्त हो जाए विस्मृत हो जाए लय हो जाएगा तब तो निजान का निजानंद का निजानंद हो गया निर्माक एक ही ब्रह्मानंद करके ब्रह्मान कहा गया और जगत कारण तू को छोड़ करके निर्माक निजानंद कहा गया तो उसी का नाम ही ब्रह्मानंद निजानंद नाम कर दिया भेद विकित किया समाय न ब्रह्मानंदत्म निर्मात्व न एक ही आनंद को दो प्रकार कहा गया यदि सर्व अनवद्यम अवद्य होता है दुष्ट अनब निर्दिष्ट तीन ही आनंदे अन्य जितने प्रकार आनंद कह गए वो भिन्न नहीं है इसलिए तीन प्रकार जो कहा गया सब निर्दिष्ट ओना Oh